बेसी कोलमन पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला पायलट लेखिका साले वॉकर, चित्रांकन जेनसली पोर्टर हिंदी वॉइस ओवर पार्थिव मुखर्जी वैक्साची टेक्सस 1902। बेसी कोलमन की उंगलियां लहूलुहान हो गई थीं, उसकी पीठ दुख रही थी दस साल की बच्ची के लिए कपास चुनना एक कठिन काम था बेसी ने अपने सामने बीनने वाली की बोरी को देखा जब उसने बोरी को खींचा तब बोरी जमीन पर घिसटने लगी बोरी बेसी को आराम करने की एक अच्छी जगह लगी घिसटती बोरी पर चोरी से सवारी करने का साहस सिर्फ बेसी कोलमैन ही कर सकती थी धड़ाम फिर वो बोरी पर गिर गई बेसी को कपास बीनने से नफरत थी लेकिन उसके पास ज़्यादा विकल्प नहीं थे कोलमैन परिवार बहुत गरीब था माँ को उन सब पैसे की जरूरत थी जो बेसी कमाती थी दिन का सबसे अच्छा समय तब होता जब काम खत्म होता था फिर बेसी गणित की पढ़ाई करती थी उसे गणित से प्यार था बेसी ने हिसाब लगाया कि उसके परिवार ने कितना कपास बीना था उन्होंने कितने पाउंड कपास चुना था उसके हिसाब से उन्हें पैसे मिलते थे अगर पैसे देने वाला गोरा व्यक्ति उन्हें धोखा देने की कोशिश करता तो बेसी उसे सही करने में बिल्कुल नहीं डरती थी वो बहुत साहसी थी कपास का मौसम समाप्त होने के बाद बेसी स्कूल वापस जाकर खुश थी वो अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के लिए एक कमरे वाले स्कूल में पढ़ने जाती थी 1902 में गोरे बच्चे और काले बच्चे एक ही स्कूल में नहीं जा सकते थे काले बच्चों के अधिकांश स्कूल बहुत गरीब थे बेसी के स्कूल में बहुत कम किताबें थीं कभी कभी शिक्षक के पास कागज और पेंसिलें तक खत्म हो जाती थीं। फिर भी बेसी कड़ी मेहनत करती थी बेसी अपने जीवन में कपास बीनने के बजाय कुछ और करना चाहती थी वो जितना अधिक पढ़ेगी उसके जीवन में उतनी ही अधिक संभावनाएँ होंगी बेसी हर समय काम नहीं करती थी जब पुस्तकालय की वैगन आती तो माँ बेसी के पढ़ने के लिए किताबें किराए पर लेती थीं रात में बेसी उन्हें जोर जोर से पढ़ती थी उसे हैरियट टबमैन की कहानी बहुत पसंद आई टबमैन एक साहसी काली महिला थी उसने सैकड़ों गुलामों को आज़ादी दिलाई थी हैरियट टबमैन ने निश्चित रूप से अपने जीवन में महत्वपूर्ण काम किए थे पढ़ते पढ़ते बेसी ने भी अपना मन बना लिया किसी दिन वो भी कुछ महत्वपूर्ण करेगी उन्नीस में बेसी अट्ठारह साल की थी उसने ओक्लाहमा के कॉलेज में पढ़ाई शुरू की लेकिन उसके पैसे खत्म हो गए फिर वो टेक्सास चली गई जहां उसने पैसे कमाने के लिए कपड़े धोए कपड़े धोते और स्त्री करते समय बेसी अपने भविष्य के बारे में सोचती रहती थी अगर वो अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी तो उसे वैक्स हाची छोड़ना होगा फिर उसने शिकागो में अपने भाइयों के साथ रहने का फैसला किया निश्चित रूप से इतना बड़ा शहर उसे एक नए जीवन का कोई अवसर ज़रूर प्रदान करेगा शिकागो 1919. बेसी बहुत गुस्सा थी उसका भाई जॉन उसे नाई की दुकान पर चिढ़ा रहा था जहां बेसी काम करती थी जॉन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में लड़ा था फ्रांस की महिलाएं शिकागो की काली महिलाओं से बेहतर थीं. उसने मजाक में कहा कुछ फ्रांसीसी महिलाएं हवाई जहाज भी उड़ाती थी एक काली महिला के लिए हवाई जहाज उड़ाने की कल्पना भला कौन कर सकता था बेसी को पता था कि अगर वो अपना पक्का मन बना ले तो फिर वो कुछ भी कर सकती थी उसे जमीन से ऊंचाई पर उड़ना साहसी और महत्वपूर्ण लग रहा था वो काम बेसी कोलमैन के लिए बिल्कुल सही था बेसी ने तभी और वही फैसला लिया कि वो जॉन को गलत साबित करेगी 1919 में हवाई जहाज उड़ाना एक नया सपना था 1903 से ही लोगों ने उड़ना शुरू किया था यात्रा के लिए हवाई जहाजों का अधिक उपयोग नहीं किया जाता था कई जगहों पर हवाई जहाज इतने दुर्लभ थे कि लोग उन्हें देखने के लिए अपने घरों से बाहर दौड़ पड़ते थे उस समय शायद हवाई जहाज की कोई भी पायलट महिला नहीं थी और कोई भी महिला पायलट काली नहीं थी बेसिक इच्छा थी कि वो किसी अश्वेत पायलट से उड़ना सिखाने को कहे लेकिन शिकागो के आसपास कोई भी अश्वेत पायलट नहीं रहता था बेसी एक हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे पर गई और उसने गोरे पायलटों से उसे सिखाने को कहा पर हर एक ने उससे मना कर दिया कुछ ने इसलिए मना किया क्योंकि वो काली थी दूसरों ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो एक महिला थी पर बेसी ने हार नहीं मानी उसने रॉबर्ट एबर्ट से मदद मांगी रॉबर्ट नाई की दुकान पर उसके ग्राहकों में से एक था रॉबर्ट स्मार्ट और अमीर था वो अपना खुद का अखबार शिकागो डिफेंडर चलाता था फ्रांस जाओ रॉबर्ट ने बेसी से कहा फ्रांस में गोरे लोग काले लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं उसे वहाँ कोई सिखाने वाला टीचर जरूर मिलेगा फ्रांस का टिकट महंगा होगा और उड़ना सीखने की फीस भी बहुत अधिक होगी उसके बाद बेसी और व्यस्त हो गई उसने एक बेहतर वेतन वाली नौकरी की जिसमें वो मिर्च बेचती थी उसने फ्रेंच पढ़ना सीखा उसने उड़ने का सपना देखा फिर नवंबर 1920 में बेसी एक जहाज पर चढ़ी और फ्रांस के लिए रवाना हुई लेक्रोटॉय फ्रांस 1920। बेसी ने अपने हाथ से हल्के से हवाई जहाज के किनार को छुआ उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था वह 28 वर्ष की थी और अंत में उसके उड़ान पाठ का पहला दिन आ गया था बेसी ने प्रोपेलर और टायरों की जाँच की उसने कपड़े से ढके पंखों के फटे होने और दरारों की जाँच की अच्छे पायलट हमेशा उड़ान भरने से पहले अपने विमानों की जांच करते थे बेसी पिछले कॉकपिट में चढ़ गई उसका इंस्ट्रक्टर सामने बैठा था जहाज का मोटर घूमने लगा प्रोपेलर तेजी से फर्फर करने लगा जैसे ही हवाई जहाज ने उड़ान भरी ठंडी हवा बेसी के गालों को छूने लगी आखिर वो उड़ रही थी उस पहले पाठ के बाद बेसी ने कड़ी मेहनत की और वह लगातार सीखती रही फिर एक दिन उसने अपने सहपाठी पायलट को एक दुर्घटना में मरते देखा बेसी डर गई उसका सपना उसे खतरे में डाल रहा था लेकिन उसने हार नहीं मानी उसने अपने उड़ान कौशल पर और अधिक मेहनत की आकाश की प्रत्येक यात्रा के साथ बेसी और अधिक साहसी होती गई जल्द ही वो अपने आप अकेले उड़ रही थी अंत में सात महीने की मेहनत रंग लाई जून उन्नीस में बेसी को पायलट का लाइसेंस मिला अब वो दुनिया में कहीं भी उड़ सकती थी वो पायलट का लाइसेंस पाने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी उसने अपने भाई जॉन को आखिर गलत साबित किया अंत में बेसी ने कुछ हासिल किया था और कुछ नायाब करके दिखाया था अब उसके घर जाने का समय था और दुनिया को यह दिखाने का समय था कि बेसी कोलबन क्या कर सकती थी लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क सितंबर उन्नीस बेसी ने अपने जूतों पर पॉलिश की तभी एक बैंड बजने लगा बैंड का जैस संगीत बेसी के मूड से मेल खा रहा था वो पहली बार किसी अमेरिकी भीड़ के सामने उड़ने वाली थी उसे आसमान में उड़ते हुए देखने के लिए 1000 से ज्यादा लोगों ने टिकट खरीदे थे बेसी कॉकपिट में चढ़ गई और उसने अपनी आंखों पर चश्मा खींचा फिर उसका सह पायलट पीछे चढ़ा मैकेनिक ने इंजन चालू किया जैसे ही विमान पूरे मैदान में दौड़ा और फिर जमीन से उठा भीड़ ने उसे घूर कर देखा 1920 के दशक में हवाई जहाज अक्सर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे हर कोई जानता था कि अनुभवी पायलट भी कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे क्या वो काली महिला पायलट सुरक्षित रहेगी बेसी भीड़ के ऊपर उड़ने लगी वो हवा में उड़ी और फिर आसानी से नीचे उतरी उसकी एक आदर्श उड़ान थी जल्द ही बेसी उड़ान भरने के अलावा और भी बहुत कुछ कर रही थी उसने अद्भुत स्टंट करके अपने प्रशंसकों को रोमांचित किया शिकागो में वो इतनी नीची उड़ी कि भीड़ को उससे बचना पड़ा फिर लोगों ने विमान को ऊपर आसमान में चढ़ते हुए देखा अचानक जहाज तेजी से एक तरफ मुड़ गया दर्शकों ने डर के मारे गहरी सांस ली क्या बेसी ने नियंत्रण खो दिया था नहीं एक सेकंड के लिए भी नहीं बेसी ने फिर से विमान को घुमाया और आठ की आकृति का एक पूरा लूप पूरा किया बेसी के गोताखोरी और स्टंट से कुछ लोग डर गए उन्हें लगा कि उन साहसी स्टंट से बेसी अपनी जान जोखिम में डाल रही थी लेकिन बेसी खुद को एक उड़ती हुई अभिनेत्री के रूप में देख रही थी उसका काम लोगों को अच्छा मनोरंजन करना था उसके लिए साहसी स्टंट्स करने का एक और कारण था उसे पैसा कमाने की जरूरत थी बेसी एक फ्लाइंग स्कूल खोलना चाहती थी उसके लिए उसे विमानों को खरीदने और उन्हें रखने के लिए स्थान की आवश्यकता होगी वे सभी चीज़ें महंगी होंगी भीड़ के लिए उड़ान भरकर शायद वो उन चीजों को खरीद पाएगी बेसी को उम्मीद थी कि उसका स्कूल अन्य काले लोगों को उड़ना सीखने में मदद करेगा बेसी ने अपने स्कूल को खोलने के लिए पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत की अधिक प्रशंसकों को जीतने के लिए बेसी ने चर्चों और थिएटरों में भाषण भी दिए उसने अखबार के पत्रकारों से भी बात की कभी कभी उसने एक पायलट के रूप में अपने करियर की सच्चाई को बड़ा चढ़ाकर भी बताया एक रिपोर्टर को उसने बताया कि उसने यूरोप के छः देशों में उड़ानें भरी थी लेकिन बेसी के उड़ने के बारे में कुछ भी नकली नहीं था वो एक कुशल पायलट थी 1923 में बेसी कैलिफोर्निया गई उसका दिमाग उड़ान के लिए योजनाओं से भरा हुआ था उसने अपना पहला हवाई जहाज़ खरीदा वो एक छोटा सेकेंड हैंड विमान था जिसका नाम कर्टिस जेनी था फिर उसने एक एयर शो सेट किया जैसा कि वो हमेशा करती थी बेसी ने उड़ान भरने से पहले अपने विमान की जांच की उसे सब कुछ ठीक लगा उसने विमान को 300 फीट हवा में ऊंचा उड़ाया पर अचानक विमान का मोटर ठप हो गया विमान ने जमीन की ओर गोता लगाया वो गोता कोई स्टंट नहीं था विमान बेसी के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया बचाव दल ने बेसी को अस्पताल पहुंचाया उसका एक पैर और कई पसलियां टूट गई थी उसके चेहरे और हाथ कई जगह कट गए थे लेकिन फिर भी वो जीवित थी बेसी ने लगभग तीन महीने बिस्तर पर बिताए उसे काफ़ी चोट आई थी और वो दर्द से करहा रही थी उसका पैर प्लास्टर के अंदर खुजली कर रहा था सबसे बुरी बात यह है कि उसका विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया था लेकिन बेसी ने हार नहीं मानी उसने अपने प्रशंसकों को अस्पताल से एक संदेश भेजा जैसे ही मैं चल पाऊँगी मैं दोबारा फिर से उड़ूँगी बेसी ने अपना वादा पूरा किया उस सितंबर में वो कोलम्बस ओहायो गई उसने एक विमान उधार लिया और दूसरा शो किया यदि बेसी दोबारा उड़ने को लेकर घबराई हुई थी तो उसने वो नहीं दिखाया उसे आसमान में चढ़ते हुए देख दस हजार प्रशंसक रोमांचित हुए इस बार कुछ भी गलत नहीं हुआ बेसी ने भविष्य की ओर देखा उसने कई अन्य शो में उड़ानें भरी उसने पैराशूटिंग और कुछ अन्य फैंसी स्टंट्स भी आजमाए वो किसी न किसी तरह अपने फ्लाइट स्कूल खोलने के लिए काम करती रहेगी और वो सभी रंगों की महिलाओं और पुरुषों के लिए उड़ान के सपने को साकार करेगी अंत के शब्द बेसी कोलमन ने अपने गृहनगर टेक्सस सहित कई जगहों पर एयर शो के प्रदर्शन किए एक पायलट के रूप में मौत को मात देने वाले स्टंट्स के साथ साथ उन्होंने पैराशूटिंग करना भी सीखी वो एक चलते हुए विमान के पंखों पर खुद को संतुलित करते हुए विंग वॉक भी करती थी जबकि दूसरा पायलट विमान की कमान संभालता था वो जहाँ भी गई उन्होंने हजारों प्रशंसकों को चकित और प्रेरित किया अफसोस की बात यह हुई कि बेसी अपने सभी सपनों को सच होते हुए देखने के लिए जीवित नहीं रहीं। 1926 सौ में एक भयानक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई बेसी फ्लोरिडा में एक जेनी विमान से पैराशूट द्वारा कूदने की तैयारी कर रही थी विमान के नियंत्रण गियर में एक रिंच गिर गया और वह जैम हो गया पायलट ने अपना नियंत्रण खो दिया पीछे के कॉकपिट में अपनी सीट से बेसी उसकी कुछ मदद नहीं कर सकती थी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया बेसी और पायलट दोनों की मृत्यु हो गई हालांकि वह अपना फ्लाइंग स्कूल खोलने से पहले ही मर गई टेक्स की उस साहसी कपास बीनने वाली युवती ने वास्तव में अपने जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण किया अनुचित व्यवहार के बावजूद वो पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला बनी उनके कौशल ने कई प्रशंसकों को खुद पायलट बनने के लिए प्रेरित किया और उनके दृढ़ संकल्प और साहस ने सभी नस्लों के लोगों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उच्च लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया महत्वपूर्ण तिथियां अठारह सौ बानवे बेसी कोलमैन का जन्म 26 जनवरी को एटलांटा टेक्स में एक कमरे के केबिन में हुआ 1894 परिवार वैक्साची टेक्सस चला गया 1910 लैंगस्टन ओक्लाहोमा में कलर्ड एग्रीकल्चरल एंड नॉर्मल यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया पैसे खत्म होने के कारण वैक्साची लौटी 1915 शिकागो गईं। उन्नीस क्लाउड ग्लैन से विवाह किया उन्नीस फ्लाइट स्कूल में पढ़ने के लिए फ्रांस गई उन्नीस सौ पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया वो ऐसा करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला बनी 1922 फ्रांस में उड़ान प्रशिक्षण लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में पहला एयर शो किया 1923 कैलिफोर्निया में दुर्घटनाग्रस्त लगभग तीन महीने अस्पताल में बिताए 1926 फ्लोरिडा के जैक्सनविल में विमान दुर्घटना में मृत्यु उन्नीस सौ अमेरिकी डाक सेवा ने उड़ान की इतिहास में बेसी कोलमन की भूमिका का सम्मान करते हुए एक डाक टिकट जारी किया